तुम तो ऐसे हो कि तुम्हारा इधर ध्यान ही नहीं है शत्रु चढ़ आया अब किला तोड़ना ही चाहता है महाराज जयमल ने कहा माता तुम क्यों दुख कर रही हो जिसने यह राजपाठ दिया है वह अगर छीन ले तो हमारा इसमें क्या और अगर वह हमारी रक्षा करे तो वह शक्ति किस में है जो हमसे ले सके अतए हम लोगों को का उद्यम तो व्यर्स ही है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 कि यह सब श्यामल सुंदर जी का ही खेल है यह मर्म जानते ही प्रतिद्वंद्वी राजा जयमल के चरण पकड़कर स्तव करने लगे और कहने लगे कि जिनके कारण मुझ पर कृष्ण की कृपा हुई उन आपके चरणों में मैं शरण लेता हूँ कृपा कीजिए कि वह श्यामल सिपाही मेरा स्वीकार मेरा स्वीकार करे पाठ समाप्त होने के बाद श्री रामकृष्ण मास्टर के साथ बात कर रहे हैं श्री रामकृष्ण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 श्री राम कृष्ण शहासे पुस्तक में भक्तों की अच्छी कथाएँ लिखी हैं परंतु हैं सब एक ही ढर्रे की जिनका दूसरा मत है उनकी निंदा लिखी है दूसरे दिन सुबह को बगीचे में खड़े हुए श्री राम कृष्ण वार्तालाप कर रहे हैं मणि कहते हैं तो मैं यहाँ आकर रहूँगा श्री राम कृष्ण अच्छा तुम लोग जो इतना आया करते हो इसके क्या मानी है साधु को लोग ज्यादा से ज्यादा एक बार आकर देख जाते हैं तुम इतना आते हो इसके क्या मानी है? मड़ी तो चकित हो गए श्री कृष्ण स्वयं ही इस प्रश्न का उत्तर देने लगे श्री कृष्ण मड़ी से अंतरंग न होते तो क्या आते अंतरंग अर्थात आत्मीय अपना आदमी जैसे पिता पुत्र भाई बहन सब बातों में नहीं कहता नहीं तो फिर क्यों आओगे